राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है भारत की लोक कथाएं श्रृंखला के अंतर्गत कुमाऊं की एक लोक कथा खिचड़ी के कारण रानी बात है काली कुमाऊँ की तरफ कहीं एक गांव में एक भोला भाला आदमी रहता था भोला भाला क्या सच पूछो तो वो एकदम बुद्धू था गांव के लोग उसका असली नाम छोड़कर उसे बुद्धू के नाम से ही जानते थे तो एक रोज बुद्धू अपनी ससुराल गया बुद्धू अपने ससुराल चला तो उसकी मां ने उसे समझाया बुद्धू अपने ससुराल में जाते ही खाना मत मांगना पर मां तू तो कह रही थी कि वो लोग मुझे बहुत माल खिलाएंगे हां हां वो तो तुझे माल खिलाएंगे पर तू भूखड़ों की तरह झपटना पड़ना खाने पर पर मां मुझे भूख लगी होगी तो मैं खाऊंगा ही खाना खा लेना बाबा खा लेना पर थोड़ा-थोड़ा खाना थोड़ा-थोड़ा अच्छा मां और सुन हुँ? जो भी चीज वो दें तू कह देना नहीं जी अपने घर में हम बहुत खाते हैं अच्छा मां अब मैं जाऊं हां जा और दो-चार दिन बाद लौट आना ससुराल में ज्यादा नहीं रहते हम्म परमा मेरी बहू को तू रोज कहती है कि मैं के मैं ज्यादा नहीं और मुझे कह रही है कि ससुराल में ज्यादा नहीं रहते ओहो तेरे सासिर है तू जा बाबा जा हां <laughs> <laughs> <laughs> और फिर बुद्धू ससुराल की तरफ चल दिया पुराने जमाने की बात थी ذیل या मोटर से नहीं बुद्धू पैदल ही अपने ससुराल गया हम तो जा एंगे बाटी साथ ले आएंगे पूरा पूरा खाएंगे बाटी साथ ले आएंगे अपने घर में बहुत पकाते ये ही रटन लगाएंगे हम तो जा रहे ससुराल हम तो जा और यूं ही घूमते घामते गीत गाते बुद्धू ससुराल पहुंच गया मैं आ गया कहां हो मेरी खातिर करो <laughs> मेरी अम्मा ने कहा ससुराल में मेरी खातिर होगी बेटा अभी करेंगे तुम्हारी खातिर <laughs> और बहुत सारे माल भी खिलाना मेरी मां था आप मुझे माल खिलाओ अभी खिलाएंगे बेटा माल लो बेटा तब तक पानी पियो गए होगे चलते-चलते नहीं पानी हम अपने घर में बहुत पानी खाते हैं <laughs> ये क्या बात हुई बेटा पानी अपने घर में बहुत खाते हैं हां मेरी अम्मा ने कहा था कि वो लोग कुछ भी दें यही कहना <laughs> बेटा अपनी मां की बातें भूल जाओ मजे से रहो यहां <laughs> अच्छा तो मेरी मां ने कहा था कि दो चार दिन बाद लौट आना तो मैं हूं दिन रहूंगा यहां हां <laughs> <laughs> बेटा जब तक मन करे रहो, ये तुम्हारा ही घर है नहीं, घर नहीं ये मेरी सचरान है <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> बुद्धु को उसकी सास ने एक दिन खिचडी बना कर खिलाई वो खिचडी उसे इतनी पसंद आई कि जब तक वो वहां रहा रोज खिचड़ी ही खाता रहा लौटते हुए उसने सास से उस व्यंजन का नाम पूछा <laughs> सास जी वो जो आप मुझे रोज खिलाती थी ना घी और दही के साथ हां हां बेटा उसका नाम क्या था उसको खिचड़ी कहते हैं बेटा हम्म उसे कैसे पकाते हैं हे बेटा तुम्हारी बहू है ना है? हमारी बेटी परुली हां उसे सब पकाना आता है अच्छा उसे कहना खिचड़ी पका है? तो वो तुम्हें खिचड़ी पकाकर खिला देगी अच्छा <laughs> अच्छा तो अब मैं चलूं हां यहां के सब हालचाल परुली को बता टीना हां जी मैं उसे बता दूंगा कि तेरी अम्मा की पड़ोसन से खूब लड़ाई हुई खूब लड़ाई हुई तेरे पिताजी के बैल के पैर में चोट लगी और बकरी के बच्चे हुए अच्छा जी तो अम्मा जा पाऊं अच्छा तो मैं खिचड़ी का नाम याद करूं रेडलू हां कहीं भूल न जाऊं खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी खाजरी खाजरी खाजरी रास्ते भर बुद्धू खिचड़ी खिचड़ी भूलकर खाचड़ी खाचड़ी रटता जा रहा था कहीं कुछ किसान खेतों की रखवाली कर रहे थे ये ये ये ये ये कचरी कचरी कचरी कचरी कचरी है ये कचरी कौन है रे ये मुरक या हम सूर्यियों को भगाते भगाते गला सुखाए दे रहे और ये कह रहा है थाचरी हा चिड़ी अरे पीटो इसे ये चाहता है कि हमारी सारी फसल ये खा जाए दोग्णी। दोग्णी। अरे भैया मुझे क्यों मार रहे हो तू खाटड़ी खाटड़ी क्यों कह रहा है तो क्या कहूं कह है उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी अच्छा उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी कह लेते मारोगे नहीं नहीं अच्छा तो लो मेरा क्या जाता है मैं ये क्या देता हूं उडचिड़ी उडचिड़ी उडचिड़ी उडचिड़ी बुद्धू की किस्मत वो उड़चिड़ी उड़चिड़ी की रट लगाता आगे बढ़ा तो कुछ चिड़ीमार चिड़ियों को पकड़ रहे थे उन्हें बुद्धू की बात पर बड़ा गुस्सा आया पुरखरी पुरखरी पुरखरी निज निज पुरखरी वैसे जाल फैलाए बैठे एक कौचड़िया नहीं फंसी हां तो सुन कहता है उड़चड़ी उड़चड़ी अरे चिड़िया उड़ जाएंगे तो हम खाएंगे क्या हां जा इसका भैया जो मार रहे हो अरे भैया उड़कड़ी ना कहूं तो क्या कहूं कहो आते जाओ फंसते जाओ आते जाओ फंसता जाओ तुम तो नहीं मारोगे नहीं अच्छा आते जाओ फंसते जाओ आते जाओ फंसते जाओ फंसते जाओ बेचारा बुद्धू आते जाओ, फस्ते जाओ की रट लगाता, आगे बढ़ा, तो उसे कुछ चोर मिल गए, चोर चोरी करने जा रहे थे, बुद्धु की रट सुनकर वो चड़ गए, उन्हें लगा कि ये हमारा काम बिगाड रहा है, आते जाओ, फस्ते जाओ, फस्ते जाओ, आते जाओ फस्ते जाओ आते जाओ फस्ते जाओ आते जाओ फस्ते रहो आते जाओ अरे बड़ा बदमाश है आते जाओ चाहता है कि हम सब लोग जेल पहुंच जाए नहीं है की पिटाई करो आते जाओ कौन से दी का दूध याद आ गए आते जाओ सुनता है तो पुराने सिर वाला मुझे मार रहा भैया मारे नहीं तो गले लगा है कहता है की आते जाओ फस्ते जाओ न भल्वाकि हम जेल पत्वात जाix ब्हून कर प्रेक क定 हो मुष्छ मत कई जु्प चाप अपने घर चला आधा जयॉ जLY जयॉ जयॉ जया अब बुद्धू चुप चाप अपने घर चला य वो भूल चुका था कि उसके मन पसंद व्यंजन का नाम क्या है। चुप चाप चलते चलते वो घर पहुँच गया। माँ, माँ, माँ, माँ, अरे बुद्धू, मा, आ गया बुद्धू का रोट का, बैक बेगा, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ, माँ, मैंने तो सवाल में बहुत बढ़िया चीज खाई अच्छा क्या चीज खाई नहीं मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा उसका नाम लेने की वजह से आज मैंने बहुत मार खाई मार खाई हाय मा, मा, मा, हाय मेरे बेटे को तो फूट-फूट कर खिचड़ी सा घोल दिया है दोस्तों ने अरे मां उसका नाम मत ले उसका नाम मत ले यही नाम लेने के कारण जितनी पिटाई हुई है खिचड़ी के कारण चिड़ी के कारण तेरी पिटाई क्यों हुई मैं अपने कान बंद कर लेता हूं इस कान आम लेकर मैं इतना पिटा अब नाम सुनकर जाने क्या हो वाह हो जा बेटा नहीं बेटे रोते नहीं है अब तू ससुराल मत जाइए अब कभी मत जाइए ना बेटा मां ना मैं ना जाऊं ना जाऊं खिचड़ी के कारण अभियान सुन रहे थे कुमाऊं की यह लोक कथा इसका नाट्य रूपांतरण किया मधु जोशी ने भाग लेने वाले कलाकार वीला होरा सरला टंडन सोमनाथ नागर सुरेंद्र कौशिक कमला कुमारी चोपड़ा राकेश शर्मा और कीमती आनंद ध्वन्यांकन दीपक पांडे और उपेंद्र निर्माण सहयोग वंदना निगम नर्मान एवं प्रस्तुती प्रभुदयाल खटर तथा परियूजना नर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा